दरवाजे का टूटा हुआ कांच उन तीनों ऑफिसर्स के पैरों के चेयर का तो पैर भी, तो भी लुटकी हुई पड़ी थी विक्रांत का आक्रामक रूप देख कर वो तीनों ऑफिसर काफी भयभीत हो उठे थे विक्रांत रुको रुको संगीता अपनी पूरी कोशिश करके विक्रांत को शांत करने में लगी हुई थी अच्छा तो तुम तुम लोग सच्चाई जानना चाहते हो विक्रांत ने दांत पीसते हुए कहा और फिर उसने अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए कहा रुको रुको मैं दिखाता हूं तुम्हें सच्चाई ये देखो ये ये विक्रांत ने अपने पेट में हुए घाव को दिखाते हुए कहा और फिर उसके बाद उसने शर्ट को पूरा उतारकर पीछे कंधे पर हुए घाव को दिखाते हुए बोला जानते हो नंजर वो लगा था यहाँ पे अभी तुम लोगों के शरीर में सुई भी चुभी है क्या हाँ एक मिनट सर विक्रांत ने अपनी शर्ट को दोबारा से पहन लिया और फिर वहाँ खड़े मेल ऑफिसर की तरफ देखते हुए बोला कभी आपके माथे पर किसी ने बंदूक सटाया बांध कर जंगल में घुमाया दस लोगों ने पकड़ कर रखा था हाथ बांध दिया था और माथे पर बंदूक सटी हुई थी मौत से इंच भर की दूरी पर थे हम अगर गलती से भी कोई ट्रिगर दबा देता ना तो खेल खत्म था हमारा और बंदूक तो छोड़ो बम भी था उनके पास एक भी बम मार देते तो भी ना मिलते हमारे अब बताओ आप ऐसी वहाँ अगर नैना मैडम आपके घिसे पिटे प्रोटोकॉल फॉलो कर रही होती ना तो आज हम यहाँ जिंदा नहीं खड़े होते और आप लोग जो ये ह्यूमन राइट के इशारे पर रंडी रोना कर रहे हो ना ये भी ना होता अगर हम प्रोटोकॉल फॉलो किए होते तो इस वक्त आप लोग हम दोनों के शहीद होने पर आंखें नम करके जय हिंद के नारे लगा रहे होते और वो साले क्रिमिनल्स भागकर कहीं मौज कर रहे होते फिर आपकी पुलिस टीम उन्हें पकड़ने के लिए चप्पल घिस रही होती और फिर प्रोटोकॉल फॉलो करते करते वो भी शहीद हो उठते विक्रांत लगातार बोले जा रहा था और वहाँ खड़े बाकी लोग उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रहे थे आप लोग चाहते क्या आए हमसे हम भी वैसे मारे गए होते जैसे डिटेक्टिव देवाशीष और उसकी टीम को मारा गया था तब आपको चैन मिलता विक्रांत ने कहा आपके लिए ये कहना आसान है कि वहाँ वो लोग निहते थे फिर भी उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा कि वहाँ गुफा के भीतर अंधेरा था और गोली कहाँ जा रही किसको लग रही ये नहीं पता चल रहा था वहाँ बस एक ही चीज समझ में आ रही थी की कैसे भी करके बस अपनी जान बचनी चाहिए और जान बचाने के लिए नैना को जो करना पड़ा उसने किया और नैना की जगह कोई भी होता तो वो यही करता तर हम लोग पुलिस वाले हैं फिर भी हम इंसान ही हैं हम लोगों को तभी खुशी मिलेगी क्या जब पुलिस वाले अपनी जान गवा देंगे विक्रांत ने थोड़े और सख्त लहजे में सवाल किया अब हम लोग वहां से जिंदा बचकर वापस आ गए तो हमें आपसे कोई वंडर गाथा नहीं चाहिए हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमारी तारीफ कीजिए लेकिन कम से कम हमारी सिचुएशन तो समझने की कोशिश कीजिए हम किस दौर से गुजर आए हैं ये तो समझने की कोशिश कीजिए आप लोगों के हिसाब से गलती हम लोगों ने की ना कि उन क्रिमिनल्स की जो हमारी जान लेने पर तुले हुए थे है ना? विक्रांत ने काफी लंबे भाषण दिए और उसकी बातों से स्पेशल टीम के सभी ऑफिसर इम्प्रेस बिना नहीं रह सके उन सभी की नजरें झुक चुकी थी और उनके पास अब बोलने के शब्द भी नहीं बचे थे संगीता विक्रांत की बातें सुनकर काफी इमोशनल हो चुकी थी उसने इमोशनल होकर विक्रांत का हाथ पकड़ लिया था अगर आप लोगों के पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत है कोई भी गवाह है तो उसे ले आइए और हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे कूल डाउन, कूल डाउन एक ऑफिसर ने विक्रांत को शांत कराते हुए कहा हम लोग तो बस हाई हाईकमान का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे विक्रांत की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगे और फिर यहां से निकल कर बाहर जाने लगे हे भगवान विक्रांत तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ये लोग स्पेशल टीम के है ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा भी अब तक यहाँ पहुंच चुकी थी उन्होंने भी विक्रांत को चिल्लाते हुए सुन लिया था ये लोग बस ऑफिशियल ऑर्डर फॉलो कर रहे थे इनकी क्या गलती है तुम तो इनके साथ बदतमीजी से क्यों पेश आ रहे हो मिताली की बात सुनकर विक्रांत ने मुस्कुराते हुए अपना फोन बाहर निकाला और फिर उसमें सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय को कॉल कर दिया फिर उसने फोन को स्पीकर पर लगा दिया हेलो संजय साहब मैं विक्रांत हाँ विक्रांत बोलो डॉक्टर संजय की आवाज दूसरी तरफ से सुनाई पड़ी एक बात मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ अब अगर कोई स्पेशल टीम का ऑफिसर आकर नैना मैडम को परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा प्रॉमिस है आपसे इतना कहकर विक्रांत ने तुरंत फोन रख दिया उसने डॉक्टर संजय का रिप्लाई भी नहीं सुना विक्रांत उन पागल ब्यूरो चीफ मिताली विक्रांत की बात सुनकर दंग रहेगी अब वो कुछ भी आगे बोलने की हालत में नहीं थी वो तीनों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कंफ्यूज रहे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था की आखिर उनसे लोअर रैंक का ऑफिसर इस तरह कैसे बात कर सकता है लेकिन विक्रांत यहीं नहीं रुका बल्कि वो अपने दांत पीसता हुआ उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला अब क्या टांग तुड़वा कर ही जाओगे तुम लोग ये सुनकर वो तीन ऑफिसर तुरंत ही यहाँ से जाने के लिए मुड़ गए खुद ब्यूरो चीफ मिताली ने भी गहरी सांस छोड़ी और फिर वो भी यहाँ से बाहर निकल गयी उनके जाने के साथ ही यहाँ से भीड़ लगाए हुए बाकी के पुलिस वाले भी चले गए इस वक्त विक्रांत के गुस्से को देख किसी ने भी बोलना उचित नहीं समझा अब कमरे में सिर्फ विक्रांत और नैना बचे थे विक्रांत आगे बढ़कर नैना के पास पहुंचा और उसने नैना के कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालने की कोशिश की फिर विक्रांत नैना को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट के कार पार्किंग में ले गया फिर उसने नैना को उसकी गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया इसके बाद विक्रांत गाड़ी लेकर नैना को उसके घर ड्रॉप करने के लिए निकल पड़ा नैना अभी तक काफी गहरे सदमे में थी वो कुछ नहीं बोल रही थी नैना को इतना शांत होते विक्रांत पहली बार देख रहा था उसे नैना को इस हाल में देखकर काफी दुख हो रहा था गाड़ी ड्राइव करते हुए ही विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा नैना तुम चिंता मत करो ज्यादा मत सोचो तुमने जो किया सब ठीक है कुछ गलत नहीं किया तुमने नैना चुपचाप बैठी रही उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया फिर विक्रांत ने अपना एक हाथ नैना के कंधे पर रखते हुए कहा नैना तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा और ये भी ध्यान रखना मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं तुम्हें अगर नौकरी छोड़नी पड़ी तो मैं भी छोड़ दूंगा तुम्हें अगर जेल जाना पड़ा तो मैं भी तुम्हारे साथ जेल चलूंगा चाहे मुझे उसके लिए कोई क्राइम ही क्यों ना करना पड़े लेकिन नैना तुम इस तरह शांत मत रहो तुम उदास मत रहो मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता गाड़ी रोको नैना अचानक से चिल्लाते क्या? क्या हुए तो बताओ विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए पूछा मुझे लगा तुम मर चुके हो नैना चिल्लाते हुए कहा और फिर उसने अपने दोनों हाथों को जोर से गाड़ी के डैशबोर्ड पर पीट दिया क्या मतलब विक्रांत को कुछ नहीं समझ आ रहा था नैना क्या कहने की कोशिश कर रही है विक्रांत नैना की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे जब तुम्हारे ऊपर तारिक ने हमला किया मुझे लगा तुम मर गए हो मैं बहुत घबरागी थी मेरा दिमाग सन्न हो गया था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने उन लोगों को तुम्हारी खातिर ही मार डाला लेकिन तुम तुम जिंदा थे फिर नैना ने अपने आंसुओं को पहुंचते हुए कहा वो सही कह रहे थे मुझे उन लोगों को नहीं मारना चाहिए था ठीक है नैना इट्स ओके तुम्हें अब कुछ और कहने की या सफाई देने की जरूरत नहीं है जब विक्रांत ने नैना के मुंह से यह सब सुना तो उसने नैना को अपने गले से लगा लिया मैं समझ गया वो वो लोग क्रिमिनल्स थे उनको मारकर तुमने कोई गलती नहीं की है वो इसी के हकदार थे नैना कुछ देर तक विक्रांत के सीने पर सिर रखकर रोती रही और फिर विक्रांत उसके बालों को सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा विक्रांत पहली बार नैना का ये रूप देख रहा था वो खुद भी नैना को इस हाल में देख काफी इमोशनल हो चुका था वैसे दूसरी तरफ विक्रांत के दिमाग में यह भी चल रहा था कि एक बार जब नैना रोना बंद कर देगी तब ये लोग सीधे होटल की तरफ जाएंगे नैना की टेंशन खत्म करने के लिए विक्रांत के दिमाग में जबरदस्त आइडिया चल रहा था और उस आइडिया को अंजाम देने के लिए विक्रांत को होटल ही सबसे बेहतर जगह नजर आ रहा था वैसे विक्रांत सिर्फ नैना की टेंशन कम करने के लिए उसे होटल नहीं, नहीं जा रहा था बल्कि उसके दिमाग में होटल से भी अच्छी जगह का आइडिया आ चुका था उस जगह पर जाकर वो खुद के भीतर भी लगी हुई आग को बुझा सकता था